यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है जब वर्ष महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए वह सेवन निर्गुण माना गया है राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है उसमें जो सात दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण सात्विक राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए तात्पर्य यह कि जिस किसी प्रकार भी हो श्रीमद्भागवत का सेवन उसका श्रवण करना ही चाहिए जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते उनका तो श्रीमदभागवत ही धन है तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भगुभ रोग की औषधि है अतः इस कल में इसका प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमन करने वाले हैं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 हाथी घोड़े आदि वाहन यश मकान और निष्कंठक राज्य भी दे सकती है सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद्भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं जिनके यहाँ श्रीमद्भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है कामना दो वस्तुओं की होती है श्री कृष्ण की और धन की श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए यह सब धन के अंतर्गत है उनकी धन संज्ञा है श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को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 अपना नित्य कर्म पूरा कर ले फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद्भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करे इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने दूध या खीर का मौन भोजन करें नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर चयन करें क्रोध और लोह आदि को त्याग दे प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौभी अर्पण करें इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री घर पुत्र राज्य और धन आदि जो जो उसे अभिश होता है वह सब मनोवांचित फल प्राप्त होता है परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विलंबना है वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है समाप्तम इदम भागवत महात्म्यम हरि हरि ओम ओरि हरी ओं तस््री भगवते नम श्रीकृष्णचंद्राय नमः